श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद इंक्यावन गुरु शिष्य संवाद गुझ्य कथा ब्रह्म ज्ञान और अभेद बुद्धि अवतार क्यों होते हैं श्री कृष्ण अपने कमरे में उस छोटे तख्त पर बैठे मणि से गुझ्य बातें कर रहे हैं मणि जमीन पर बैठे हैं आज शुक्रवार सात दिसंबर अठारह सौ तिरासी ईस्वी है भाद्र की शुक्ला ष्ठी तिथि है रात के लगभग साढ़े साथ बजे हैं श्री रामकृष्ण उस दिन कलकत्ते गया गाड़ी पर जाते जाते देखा सभी निम्न दृष्टि हैं सभी को अपने पेट की चिंता लगी हुई थी सभी अपना पेट पालने के लिए दौड़ रहे थे सभी का मन कामनी कांचन पर था हाँ दो एक को देखा कि वे ऊर्ज दृष्टि हैं ईश्वर की ओर उनका मन है मढ़ी आजकल पेट की चिंता और भी बढ़ गई है अंग्रेजों का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन विलास की ओर अधिक मुड़ गया है इसीलिए अभावों की वृद्धि हुई है श्री कृष्ण, ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है मड़ी वे निराकारवादी हैं श्री कृष्ण, हमारे यहाँ भी वह मत है थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे अब श्री कृष्ण अपनी ब्रह्म ज्ञान दशा का वर्णन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मैंने एक दिन देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र है कहीं भेद नहीं है पहले ईश्वर ने दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जीव जंतु हैं उनमें बाबू लोग हैं अंग्रेज और मुसलमान हैं। मैं स्वयं हूँ मेहतर है कुत्ता है फिर एक दाढ़ी वाला मुसलमान है उसके हाथ में एक छोटी थाली है जिसमें भात है उस छोटी थाली का भात वह सब के में थोड़ा थोड़ा दे गया मैंने भी थोड़ा सा चखा एक दूसरे दिन दिखाया कि विष्ठा मूत्र अन्य व्यंजन तरह तरह की खाने की चीज़ें पड़ी हुई है एक, एक भीतर से जीवात्मा ने निकलकर आग की लौ की तरह सब चीज़ों को चखा मानव जीव हिलाते हुए सभी चीज़ों का एक बार स्वाद ले लिया विष्ठा मूत्र सब कुछ चखा इससे ईश्वर ने दिखा दिया कि सब एक है अभेद है फिर एक बार दिखाया कि यहाँ के अनेक भक्त हैं पार्षद अपने जना जो ही आरती का संघ और घंटा बज उठता मैं कोठी की छत पर चढ़कर व्याकुल हो चिल्ला कर कहता अरे तुम लोग कौन कहाँ हो आओ तुम्हें देखने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं अच्छा मेरे इन दर्शनों के बारे में तुम्हें क्या मालूम होता है मढ़ी आप ईश्वर के विलास का स्थान हैं मैंने यही समझा है कि आप यंत्र हैं और वे यंत्री चलाने वाले हैं दूसरों को उन्होंने मानो सांचे में डालकर तैयार किया है परंतु आपको स्वयं के हाथों से गढ़ा है श्री रामकृष्ण अच्छा हाजरा कहता है कि ईश्वर के दर्शन के बाद सड़े स्वर्य मिलते हैं मणि। जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते श्री रामकृष्ण शायद हाजरा पूर्वजन में गरीब था इसीलिए उसे ऐश्वर्य देखने की उतनी तीव्र इच्छा है हाल में हजार ने कहा है हाजरा ने कहा है क्या मैं रसोईया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूँ फिर कहता है मैं खजांची से कहकर तुम्हें वे सब चीज़ें दिला दूँगा मढ़ी का उच्च हास्य श्री रामकृष्ण साहस्य वह ये सब बातें कहता रहता है और मैं चुप रह जाता हूँ मढ़ी आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि शुद्ध भक्त ऐश्वर्य देखना नहीं चाहता वह ईश्वर को गोपाल रूप में देखना चाहता है पहले ईश्वर चुंबक पत्थर और ईश्वर भक्त सुई होते हैं फिर तो भक्त ही चुंबक पत्थर और ईश्वर सुई बन जाते हैं अर्थात भक्त के पास ईश्वर छोटे हो जाते हैं श्री राम कृष्ण जैसे ठीक उदय के समय का स्वर्य अनायास ही देखा जा सकता है वह आँखों को झुलसाता नहीं बल्कि उनको तृप्त कर देता है भक्त के लिए भगवान का भाव कोमल हो जाता है वे अपना ऐश्वर्य छोड़ भक्तों के पास आ जाते हैं फिर दोनों चुप रहे मड़ी। मैं सोचता हूँ क्यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे यदि ये मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा क्योंकि देखने का साधन मन तो एक ही है फिर वे दर्शन शुद्ध मन से होते हैं और सांसारिक पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं श्री राम कृष्ण इस बार देखता हूँ कि तुम्हें खूब अनित्य का बोध हुआ है अच्छा कहो हाजरा कैसा है मड़ी वह है एक तरह का आदमी श्री राम कृष्ण हसे श्री राम कृष्ण अच्छा मुझसे तथा किसी और से कुछ मिलता जुलता है मड़ी जी नहीं श्री राम कृष्ण किसी परम हंस से मढ़ी जी नहीं आपकी तुलना नहीं है श्री रामकृष्ण हाँ से तुमने अनचिन्हा पेड़ सुना है मणि जी नहीं श्री कृष्ण वह है एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता मढ़ी जी आपको भी पहचानना कठिन है आपको जो जितना समझेगा वह उतना ही उन्नत होगा मणि शांत होकर विचार कर रहे हैं श्री रामकृष्ण ने जो उदय के समय का सूर्य अनचिन्हा पेड़ आदि बातें कही क्या यही अवतार के लक्षण हैं क्या इसी का नाम नरलीला है क्या श्री कृष्ण अवतार हैं क्या इसीलिए वे पार्षदों को देखने के लिए व्याकुल होकर कोठी की छत पर चढ़कर पुकारते थे कि अरे तुम लोग कौन कहाँ हो आओ परिच्छेद बावन दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ सच्ची चालाकी कौन सी है श्री रामकृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं आपका भोजन हो चुका है दिन के एक या दो बजे होंगे आज रविवार है 9 सितंबर अठारह भादों के शुक्ला सप्तमी कमरे में राखाल मास्टर और रतन बैठे हुए हैं रामलाल राम, राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं रतन यदु मल्लिक के बगीचे की देखभाल करते हैं वे श्री राम कृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं श्री कृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं रतन कह रहे हैं यदु मल्लिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा रतन आपको जाना होगा उन लोगों ने कहला भेजा है अमुक दिन नाटक होगा श्री रामकृष्ण अच्छा है मेरे भी जाने की इच्छा है आहा नीलकंठ कैसे भक्तिपूर्वक गाता है एक भक्त जी हाँ श्री रामकृष्ण गाना गाते ही वह आंसुओं से तर हो जाता है रतन से सोचता हूँ रात को वही रह जाऊँगा रतन अच्छा तो है राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊ की चोरी वाली बात पूछी रतन यदुबाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाऊ चोरी हो गई है इसके कारण घर में घर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है थाली चलाई जाएगी सब बैठे रहेंगे जिसने लिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी श्री राम कृष्ण हंसते हुए किस तरह थाली चलती है अपने आप चलती है रतन नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है भक्त हाथ ही की कोई कारीगरी होगी हाथ की चाला की श्री राम कृष्ण हुए जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी चालाकी है सा चातुरी चातुरी तांत्रिक साधना और श्री राम कृष्ण का संतान भाव बातचीत हो रही है इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया उनमें एक व्यक्ति श्री राम कृष्ण के पहले के परिचित हैं ये लोग तंत्र के मत से साधना करते हैं पंचमकार साधना श्री राम कृष्ण अंतर्यामी है उनका संपूर्ण भाव समझ गए उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है यह आज श्री राम कृष्ण सुन चुके हैं उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमकार की साधना करता है यह भी श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं श्री कृष्ण का संतान भाव है वे हर एक नारी को माता समझते हैं वेश्या को भी और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं श्री राम कृष्ण सहास्य अचलानंद कहाँ हैं उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था मास्टर आदि से अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है मेरा संतान भाव है आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं कुछ बोलने बोलते नहीं श्री राम कृष्ण मेरा संतान भाव है अचलानंद यहाँ आकर कभी कभी रहता था खूब शराब पीता था मेरा संतान भाव है यह सुनकर अंत में उसने हठ पकड़ा कहने लगा स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे शिव की रेख भी नहीं मानोगे स्वयं शिव जी ने तंत्र लिखा है उसमें सब भावों की साधना है वीर भाव की भी साधना है मैंने कहा मैं क्या जानूँ जी मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता मेरा संतान भाव है आगंतुक सज्जन चुप हैं, कुछ बात नहीं निकल ही कुछ बात नहीं निकल रही है अचलानंद अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था मुझसे कहता था बच्चों को ईश्वर देखेंगे यह सब ईश्वर की इच्छा है मैं सुनकर चुप हो जाता था बात यह है कि लड़कों की देख कौन करें लड़के बाले घर द्वार सब छोड़ दिया यह कहीं रुपये कमाने का साधन न बन बैठे क्योंकि लोग सोचेंगे इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है और इस तरह बहुत सा धन देने लगेंगे मुकदमा जीतूंगा खूब धन होगा मुकदमा जीता दूंगा जायदाद दिला दूंगा क्या इसीलिए साधना है ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं रुपये से भोजन पान होता है रहने की जगह होती है देवताओं की सेवा होती है साधुओं का सत्कार होता है सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है ये सब रुपयों के सदुपयोग हैं रुपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है ना देह सुख के लिए है ना लोक सम्मान के लिए विभूतियों के लिए लोग तंत्र के मत से पंचमकार की साधना करते हैं परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है कृष्ण ने अर्जुन से कहा है भाई अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ़ सकती है परंतु तुम मुझे न पाओगे विभूति के रहते माया दूर नहीं होती माया से फिर अहंकार होता है कैसी हीन बुद्धि है घृणास्पद स्थान से तीन घूट कारणबारी शराब पीकर लाभ क्या हुआ मुकदमा जीतना